अवतरणी दे रहे हैं मानुष दैव साध्यं फलं फलम शास्त्र लक्षणम प्रवृत्ति लिस्तार से कहे हुए बात को संक्षेप न कहना चाह रहे भाषाकार मानुषवित और दैववित्त मानुषविद क्या है, है? शरीर पाटव शरीर पटुता स्वस्थ और सक्रिय रहना स्वस्थ है लेकिन सो रहा है सोर जैसी तो क्या बदलाव है <laughs> फायदा नहीं हो शरीर का शरीर पाटवम इसलिए शरीर स्वस्थता इतना ही नहीं कह दिया पाटवम कह दिया शरीर पाटवे शरीर की पटुता मैंने सकल कार्यों के करने में सक्षमता गो भू हिरण्य आदि साधन संपत्ति का नाम मानुषवित गाय है क्योंकि पहले जमान गाय होते दक्षिणा और अब तो हजार हजार रुपये के नोट चाहिए दक्षिणा नहीं नोट वाला होना चाहिए सोना चांदी चाहिए भू ये सब का नाम क्या है मानुषवित्त है इन सबको मानुषवित्त कहा जाता है और देवविद क्या है देवता संबंधी जितने भी ज्ञान है उपासना के योग्य उपासना के लिए आवश्यक तत्व देवता संबंधी यथासंभव ज्ञान उसका नाम देववित्त समानित्त तो और दैवित से साध जो फल है शास्त्र लक्षण वो भी कैसा शास्त्र में विधान जैसे लक्ष्य मानम ज्यामान शास्त्र के द्वारा लक्षित विहित जैसा वैसे ढंग से करने पर प्रकृति लयांतम बलम उसका फल कहां पे गए प्रकृति लय पर फल मिलता पितृलोक आदि से करके प्रकृति लय पर इन सगल कर्मों का और उपासनाओं का जो विशिष्ट रूपे करने पर प्राप्त होता है एकतावती संसार गति ही बस इतनी ही संसार की गति है हमने संसार के अंतपाती फल है संसार के भीतर का इतनी फल प्रकृति ल अंतिम फल उससे भी नीचे ऋण ग्रह प्राप्ति है तो कार्यभ्रम है ना और प्रकृति लय कार्यभ्रम की उपाधि को प्राप्त होना है इसीलिए वो उससे भी उत्कृष्ट हो गया कार्य से भी कारण भाव को प्राप्त करना उत्कृष्ट है जिसे अंतिम कौन हो गया प्रकृति नहीं और शुरू कहां से करेंगे शास्त्रीय कर्म का मामला है इसीलिए नहीं लेंगे हम हिंदू शुरू करेंगे पितृलोक से दक्षिणायन मार्ग से चल करके केवल कर्म करने कर जो मिलने वाला पितृलोक आरम्भ होगा शास्त्रीय का फलों की जो है पितृलोक से आरम्भ करके अंत में प्रकृति पर यही सारा संसार वास्तव इससे नीचे को संसार मानी ही नहीं रहे भाषकर संसार गति कहते इतने को इसे नीचे को क्या संसार मान हो तो जड़वद है पशु है वो बाकी सब जो शास्त्रीय कर्म, कर कर्म नहीं कर रहे हैं शास्त्रीय विधि के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं उपासना नहीं कर रहे हैं ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं उनको क्या कहना चाहे सोमरेस्व वाले उनको गिनना ही नहीं है हमें यहां इसे संसावधि संसार गति अतः परम उससे ऊपर क्या कोई फल ही नहीं होता कुछ भी कहते हैं हाँ, उससे ऊपर का फल ही मोक्ष है क्या है परम पूर्वोक्तम बुद्धि आत्मानी थी सर्वात्म भाव सर्वेषण सन्यासी फल अतरम फल पूर्वोक्तम इससे आगे और कोई फल है क्या तो हा भी आगे जब फल है अतने संसार बाह्य ये संसार अंदर की गति हो गई अगर संसार बाह्य संसार से परे है वह क्या है वो नित्य है फल ये सब संसार गति का मतलब संसार दीदी संसार अनित्य फलात्मिका है और इससे परे जो होगा तो संसार बाह्य है माने नित्य फल है क्या है वो जो कि पूर्व में कहा दिया गया है एक से आठ मंत्र में विचार कर लिया गया है आत्मयभूत विजानत कविता यत्मयूत विजानत सर्वात्म भाव सर्वात्म भाव इसका फल है और वह सर्वैष्षण सन्यासी ज्ञान निष्ठा फल सर्वैष्ण त्यागपूर्वक जो ज्ञान निष्ठा व्यक्ति प्राप्त करता है उसी को प्राप्त होने वाला फल है सर्वात्म भाव प्राप्त सर्वात्म भाव में हमेशा ध्यान रखना पड़ता दो तरह के अधिकतर समास होते हैं जब मोक्ष की बातें हम कहते हैं तो कर्मधारा समासना सर्वम आत्म सर्वम आत्मा एवं सर्वात्मा की सर्वेशम आत्मा नहीं करना सर्वेशम आत्मा को तो नीचे नीचे कोटी के उपासना में आ गया सभी का आत्मा होना अलग चीज है सभी आत्मा ही है क्योंकि आत्मा से भी कुछ भी नहीं है ऐसे जानना सर्वोत्कृष्ट है और उससे भी आगे है कि वो आज जगत ही नहीं है सर्वम कहाँ से हैं है अहम ब्रह्म से नान्य किंचित सर्वम नास्ति अजातवाद वो सर्वोत्कृष्ट है उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ सृष्टि दृष्टिवाद के बात को लेकर विचार हो रहा है तो उसी अनुसार अधिकारी को समझाया जा रहा है इसीलिए कहते हैं सर्वात्मभावी तो वास्तविक संन्यास का ज्ञान निष्ठा का फल वास्तविक ज्ञान क्या है भाव भी नहीं है आत्मभाव बस हम ब्रह्मी सर्वम भी नहीं सर्व कदम हो जाता है एवं जी प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ प्रकाशित इस प्रकार से फलभेद के कथन के द्वारा यथोक्त फलभेद के द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति का फल संसार गति निवृत्ति का फल सर्वा करके प्रवृत्ति निवृत्ति रूपा वेदार्थ दो प्रकार का जो वेदार्थ है यहां प्रकाशित हो गया। इतना ही में। इससे आगे जो है 15, 16, 17, 18 अलग बात है जो बोलना है जितनी तीनों अधिकारी के लिए बोल दिया उत्तम अध्यम और अधम के अब जो किया है उपासना उसे भी पहले वाले कर्म विशिष्ट परिसने किया है उसके लिए पहला मंत्र आएगा हिरणमय देखिए कह रहे हैं तीन लक्षण से वेदार्थ से विधि प्रतिषेध लक्षण से कृष्ण से प्रकाश ने प्रव्या ब्राह्मण उपयुक्त इसी ईशावासी उपरिषद का विस्तार पद प्रधान है उस ब्रधार्ड प्रसन्न में चार कांड है पहला कांड का नाम है प्रवर्ग कांड दूसरे कांड का नाम है मधु कांड तीसरे कांड का नाम है मुनि कांड अथवा ऋषि कांड, और अंतिम का नाम है खिल कांड इसमें प्रत्येक कांड में दो दो अध्याय कुल में किसने क्या हो गया आठ अध्यायों वाला हो गया तो में कुल कितना है आठ अध्याय उसको उपनिषद पूरे को नहीं कहेंगे पूरे आठ अध्याय को आरण्य कहा जाता है उपनिषद उपनिषद जो जो है है केवल केवल अंतिम अध्याय तो अध्याय अध्याय नाम से कहा जाता वो कर्म संबंधी मधु मुनि और दो, दो अध्याय का है प्रत्येक कांड में अध्याय आठों मिलाकर के आरण्य कहा जाता है और ये जो अंतिम छह हैं इनको मिलाकर के उपनिषद में लेकर वो उपनिषद नाम से कहा जाता पूरी वहां का वृद्धांड का एक पिक्चर आपको दे रहे हैं संकेत मे दो लाइन में दे रहे हैं पूरी की पूरी कहा क्या है बाश्य कार के कमाल है प्रवर्ग कांड जो पहला दो अध्याय है, उसमें आत्मा की कोई ज्ञान की चर्चा है नहीं ब्रह्म ज्ञान की कोई किसी प्रकार के संकेत भी नहीं है वह क्या वो बता रहे प्रवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से विधि प्रतिषेद लक्षण से कृष्णस्य प्रकाश ने ब्राह्मणम उपयुक्त इस कांड का नाम प्रवर्ग कांड इसलिए पड़ा क्योंकि इस कांड के अंत में प्रवर्ग नामक कर्म का चर्चा प्रव प्रवर्ग नामक कर्म की चर्चा है अंत में जिस कांड का उस कांड का नाम प्रवर्ग कांड है नीचे दिया भी है तीन नंबर टिप्पण वृदाण क्या आदि तो अध्याय प्रवर्ग्ञा के कर्मांत कर्म समूह प्रतिपा प्रवर्ग्ञ प्रवर्ग नामक कर्म है अंत में जिसका ऐसे बहुत सारे कर्मों का समूह पूरे दो अध्याय में है उसका प्रतिपादक ब्राह्मण और उसके बाद क्या है ये छह अध्याय में मधुकांड मुनीकांड अथवा इसका दूसरा नाम है कुछ लोग ऋषिकांड भी देते हैं प्रसिद्धि तो मुनीकांड ही है तो या पूरा वही है इसी दो अध्यायों में आ, सारे चीज उसी में आ जाते हैं तीसरा और चौथा अध्याय उपनिषदानुसारेण पांच और छठा अध्याय आरणित के अनुसार शुरू से, से तो फिफ्थ एंड सिक्स पांच और छह और उपनिषद भाग का लेंगे तो तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण अध्याय वही माने जाते हैं तो वहां क्या है इच्छा अध्याय में निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशन है निवृत्ति लक्षण जो वेदार्थ है उसी का प्रकाशन करने में उससे आगे मैंने कांड से आगे जो श्रेष्ठ अध्याय अतऊर्धव ब्रदारण्यकम उपयुक्तम उससे आगे संपूर्ण ब्रधार्य का उपयोग किया है यहां वेद ने अनुसार प्रव्याण आरंभ करके आठवे तस्में विचारणीये निषेका श्शाना जिजीवे यो विदया सह अपरभ विषयया तदुक्त विद्या विद्यांच सवेद दिया अविद्यामृत अस्त उनमें भी उस अधिकारी को पहले रहे जो कर्म करते हुए चिन्ह जा रहा है उसको तुम केवल कर्म नहीं करना हैं? तुमको थोड़ा फल में आधिक्यता की अपेक्षा है कर्मी होने के नाते तो उपासना का समुच्चय कर लेना समुच्छयकारी जो कर्मी केवल कर्मी नहीं कर्मोपासना समुच्छेद कार्य के लिए बात कहा जो व्यक्ति निशेक आदि शमशानतं कर्म कुरुन निशेक माने गर्भाधान शादी करके स्त्री का संबंध करता है और संतान प्राप्ति करने के लिए बीज बोता है उस कर्म का नाम निषेक अर्थात गर्भाधान इस संस्कार से आरंभ करके शमशान आतंक कर्म अपने माता पिता को जलानादि रूपा जो स्मशान्त कर्म है उन सब कर्मों को करता पूरे अठारह संस्कार न्यूनतम जो माना गया है गर्भाधानदारभ्य अंत्येष्टि पर्यत गर्भाध आरम्भ करके अंत्येष्टि पर्यत सगल कर्म को करने वाला कर्म को कुर करते हुए जिची जीने की इच्छा जो करे यो ऐसा जो व्यक्ति विद्या कौन सी विद्या लेना अपर ब्रम विषय ने हिरण्य गर्भा किया उपासना हिरण्य गर्भ नामक जो अपर ब्रम है तद विषय को उपासना के सहित सह विदया अपर के जो कार्य ब्रम में तद विषय उपासना के सहित जिन सकल कर्मों को करता हो जिनकी चाहता है उसके लिए हमने कहा है पहले ही तदुपता तो क्या कहा गया उसके लिए विद्या मृत्यु उपासना और कर्म इन दोनों को एक पुरुष के द्वारा एक पुरुषार्थ उद्देश्य करके दोनों को समुच्छे करता हुआ करना चाहिए ऐसा जो जानकर करता है वह अविद्या कर्म के द्वारा सहज कर्म जो स्वाभाविक कर्मों से तर्क उठकर के उठ अंतगण शुद्धि को प्राप्त करता हुआ विद्या विद्या में उपासना के बल पर हिरण्यगर्भ तक की जो अमृत सापेश अमृतत्व श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है यह तो बात कह दिया गया था लेकिन वो व्यक्ति प्राप्त कैसे करेगा यहां से जाएगा जैसे निकले जैसे निकलेगा यहां से सूर्य का रश्मि इतना तेज रहता है कि उसके पास पहुंच भी नहीं सकता तथा केल मार्गे नमृतत्व आ अगला मंत्र से ही कहना हम चाहेंगे कि भाई वह किस मार्ग से अमृतत्व को प्राप्त करेगा देवता भाव की प्राप्ति जो अमृतत्व है सात अमृतत्व वह कैसे प्राप्त करता है सापेश अमृतत्व हम बार बार कहते हैं इस पर पूर्व पृष्ठ का अंतिम देखो टिप्पण बहुत सुंदर है आपेक्षिकम अमृतत्म यदि उपासित देवता भाव रूपम इत्य उपासी देवता के स्वरूप को प्राप्त करना ही यह है। नतु, ननु है ना उसको टी करो नाक्षात निष्प्रपंच ब्रह्म प्राप्ति रूप निरपेक्ष निर्दिशय अमृतत्व लेकिन जो है साक्षात निष्प्रपंच ब्रह्म प्राप्ति रूपा निरपेक्ष और निर्दिषय अमृतत्व को नही लेना ये तेना इसे क्या आप कहना चाह रहे थे निष्काम समुच्छ अनुष्ठान से जब हम लोग चर्चा करते कहते ना इसका करेगा नहीं प्राप्त करेगा निष्काम करेगा तो यही मोक्ष का साधन हो जाता है लेकिन वो भी साक्षात तब नहीं होने वाला कर्म तो कर्म है उपासना तो उपासना, तो उपासना। तो है ब्रह्म विद्या कहे नहीं उसके पास केवल कर्म शुद्ध उपासना करने से सीधा मोक्षित से हो जाएगा अंतर्ण शुद्धि से इसलिए कहते हैं निष्काम समुच्नुष्ठान से निर्देश अमृत करेगा देवतात्तिरक से जाकर के जिस किसी देवता भाव को प्राप्त करके तब देव भाव में रहकर ध्रम विद्या प्राप्त करेगा वहां प्रजापति के उपदेश से और तब मोक्ष सद्यो मुक्ति उसको होने वाला नहीं इसलिए निष्काम करके तो भी हम इसको सापे अमृतत्व ही कहेंगे निर्पेश अमृत नहीं द्वारक आधीय इसलिए सापेक्ष कथन करने में कोई दोष नहीं चाहे सकाम करेगा सापेक्ष है निष्काम करेगा तो भी सापेक्ष सत्यो मुक्ति का प्रदाय को नहीं हो सकता कर्म रूपासन का कर दीदी इसलिए प्रश्न उठा ठीक है ऐसा व्यक्ति फिर तो जाएगा ना अच्छा निष्काम करे तो सकाम करे उसको जाना तो है यहां से देव भाव को प्राप्त करेगा देव भाव कर भाव को प्राप्त करने के बाद उस भाव में रहकर भोग करके लौटेगा या नहीं लौटेगा इस पर निर्भर है सकाम किया है तो लौटेगा निष्काम किया है तो वहीं पर विद्या प्राप्त मुक्त हो जाएगा लेकिन जाना जरूरी है उसने तो जाएगा पक्का तो यहां मुक्त होने वाला नहीं है यहां से जाएगा देव को प्राप्त करेगा इतना अंतर होता है सकाम करके तो लौट जाएगा भोग उत्तर काल में छीने पुण्य उम्र के लोग का मिशन थी। नहीं तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके निष्काम भाव से किया है वही तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी वहां से फिर क्रम मुक्ति उसको प्राप्त होगा इस प्रकार से अतएव उसको मार्ग से तो जाना ही है क्रम समुच्छय और उपासना जो किया है उसको तो मार्ग से जाना पड़ेगा तो किस मार्ग से वो एक अमृतत्व को प्राप्त करता है अष्टुते अष्टुते गत्वा अमृतत्व अश्रुते तारग हिणमय इत्यादि हिंडमयन पात्र इत्यादि मंत्र से कहा जा रहा है त्यम आदित्य स आदि येषेकस्ंडले पुष य दक्षिणे अक्षन पुरुषः अक्षरष एक सत्यम ब्रह्मनो यथोक्तर्मकृच ये प्राप्ति सत्यात्म आत्मतिरम याचते हिरण पात्रेवर्णी कहतेच्य तक्यम असौ स आदि प्रश्न उठरा यहाँ प्रशंका ठीक है आपने कहा हमने मान लिया प्रार्थना को मार्ग की अपेक्षा करता है लेकिन हिरण्यगर्भ को प्राप्त करना है तो हिरण्यगर्भ से इसी ने प्रार्थना क्यों नहीं करेगा वो सूर्य से क्यों प्रार्थना कर रहा है क्या सूर्य हिरण्यगर्भ है क्या तो फिर क्यों इसमें तो सूर्य की प्रार्थना हो रही है सूर्य से प्रार्थना बोला जा रहा है भूषण तो सूर्य का नाम सूर्य कैसे प्रार्थना कर रहे हो और जाना है तुम्हें हिरण्य रोग के पास प्रार्थना करो किसी और से क्या मतलब है? जिसको पाना है उससे प्रार्थना रहे द्वार खोलो भाई आप जिसे, जिसे मिलना चाहते हो दबे कटकटाते हो कहते हो अंदर है खोलो हम तुमसे मिलने आए हैं रह अच्छा तुम मेरे से मिलने आया चलो भाई खोलो उधर दरवाजे कोने देखते कौन मिलने आया हमसे तो जिससे मिलना चाह रहे हैं जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसी कहेंगे द्वार खोल या तो उसे नौकर से कहेंगे या तो ये मानना पड़ेगा हिरण्य का नौकर है सूर्य खोलेगा बंद करेगा हमारे लिए क्या है बात क्यों ऐसा हुआ तब कहते ऐसा नहीं है जो हिरण गर्भस्ता है वही है सूर्य जो सूर्य में है वही दायने अंक में है जो दायनेंक में है वही हृदय में है जो हृदय में है वही मई हूँ इसे अहम हिरण में आपने उपासना की उपासना तभी ऋण की प्राप्ति करोगे सा हो जाएगा हाँ साहु सामिप्यता इत्यादि प्राप्त होगा सारुप्यता तो मिलेगा नहीं सारुप्यता के लिए तो अहम गर्भ उपासना होता है अहम एवं हिरण्य गर्भि ऐसी उपासना करनी पड़ती है जब ऐसे उपासना किया है मैंने अहम हिरण कैसे हो गया हिरण्य बैठा है और तू कहाँ है मैं हिरण्य कैसे कह दोगे ऐक्यता करनी पड़गी ना किसी न किसी प्रकार से वो स्तर से ऐक्यता होता है जो हिरण्य गर्भ रूपा पुरुष है जो ब्रह्मलोक मंडल विद्यमान पुरुष है वह पुरुष ही इस आदित्य मंडलाभिमान पुरुष है और वही पुरुष की उपासना में जाता है, और वही पुरुष फिर हृदय में और वह पुरुष मई हूं अत मरण हिरण्य सारी बात जो पृदर्ण में है उसको संक्षेप में आदाश कर आदित्य भी देख लो उधर सुंदर है पता केवल कर्मी के लिए तया, सु मार्ग जो है न लेकिन समुच्छेय करने वाले के लिए समुच्छे कार्यम उत्तर एवं उत्तरायण मार्ग ही होता है और उत्तरायण मार्ग तुम जाओगे कहा अप्रिय उपास हिरण्य गर्भ जाना है तो हिरण्य गर्भ एव अर्थनीय उसी प्रार्थ से प्रार्थना करना चाहिए किमिति सूर्य क्यों आप सूर्य से प्रार्थना कर रहे होशंकांड के श्रुति में आसर क्या है। इस आशंका के समान करने वृदान्य प्रतिषद पर आश्रित करते हुए भाष्य कर संबंध जोड़ रहे हैं सूर्य का हिरण्य के साथ क्या संबंध है और सूर्य का आपके साथ क्या संबंध है आपका अंग से भी अपने से क्या संबंध है आपका सूर्य किस तरह संबंध बन जाता है तद द्वारा हृण संबंध कैसे होता है ये सारी चीजें ब्रदाण के आधार पर भाष्यकार बोल रहे हैं तदय सत्यं ब्रह्म पूर्व उपास्यम उत्तम वह जो सत्य नाम से कहा गया ब्रदाण्डपरिषद में ब्रह्म को जो उपास्य है तदय सत्यम ब्रह्म पूर्व उपास्य उत्तम तो कौन है वो? वो ये है जो दिख रहा है प्रसिद्ध ये आदित्य और कोई ने कन से? ये नहीं असो कहसे नहीं आकाश मंडिया नक्षत्र तारा चंद्रमा किसी और बोले लोगे कदी से लिए प्रकृष्ट प्रकाश वाला ये सूर्य को ही लेना है प्रसिद्ध आदित्य सचन मंडल मात्र वो भी भौतिक गोलमोल्ड जो तो है ना वो नहीं लेना किन्तु अभिमानी पुरुष हो उस अभिमानी पुरुष को लेना सूर्यमंडलमानी पुरुष अभिन्न हो गया और उससे अभिन्न आप दक्षिणाक्षी पुरुष अभिन्न और वही आपके अभिन्न माना जाता है दक्षिण अक्षर पुरुषित वहां में क्या बोला उसको दक्षिणाक्षा करके फिर कहीं दोनों एक दूसरे में आपका प्रतिष्ठित है आप दक्षिणाक्षी पुरुष सूर्य में प्रतिष्ठित हो जो सूर्य में है वो आप दक्षिणाक्ष में प्रतिष्ठित है।, तो तो तो है रश्मियों के द्वारा अंदर घुस गया हो तुम भी तुम्हारे प्राणों के द्वारा पहुंच रहे प्राण के द्वारा निश्वास प्राप्त और प्राण महावाय से जुड़ेगा और महावाई के माध्यम से सूर्य तक पहुंच गया तो आप प्राण के माध्यम से सूर्य तक जाते हैं और सूर्य रश्मि के माध्यम से आपके अंदर इस तरह से अन्योन्य प्रतिष्ठित हो बाद क्या कहा दोनों वे कौन गो आदित्य मंत्र और दक्षिणाक्ष ये दोनों के दोनों अन्योन प्रतिष्ठित हो रश्मि प्राण रश्मियों के द्वारा वह यहां प्रतिष्ठित है और प्राणों के द्वारा यह वह हो गया वह यहां है रश्मियों के द्वारा और यह वहां पहुंचा प्राणों के द्वारा सा यदा उत्क्रमीशन भवधि ऐसे जानकर उपासना कर रहे हैं आप ऐसे जानकर कर्म समुचित उपासना जो कर रहा है वह उपासक यदा उत्क्रमती जब वो मर के यहां से स्वलभूत हिरण कर प्राप्ति करने के लिए चलने लगता है तब प्रार्थना शुद्धम में वैदन मंडलम पश्यती तबे सूर्य तंग नहीं करेगा अपने दिव्य प्रकाश के द्वारा जो उसको तंग नहीं करेगा तो अपने प्रकाश शांत कर लेगा उसके लिए शांत करके शुद्ध होगा और प्रकाश सौम्य प्रकाश होगा और आराम से आर पार कर जाएगा जैसे आर पार पार कर देते प्रकाश को वैसे सूर्य को भी पार करके चला जाएगा शुद्ध मंडलम पश्चिम प्रत्यायन थी आगे ना उस साधक को उस समुच्छयकारी पुरुष को ये जो रश्मियां उल्टा लौटाते नहीं है भगाते नहीं है न प्रत्यायन दी क्या होगा तो कहते हैं न प्रत्याशेष्रुति का शेष समझ लेना चाकुष प्राण ही चक्षुरादिंद्रियन मंडलम प्रकाशन आप प्राणों के कैसे पहुंचते हो? आप से की है करके दिखता है ना आपको आपके दृष्टि के अंदर आप जो देख रहे हो यह तो द्वारा प्राण पहुंच गया उसको कोई साधन की जरूरत नहीं इसे कहते हैं चाक्षुष प्राण चक्षुरादि भी ये जो चाक्षुष पुरुष है मैंने दक्षिणाक्ष पुरुष है वो वहां कैसे पहुंच रहा है प्राणों के, के माध्यम से मंडलम प्रकाश उस सूर्य मंडल को प्रकाशित करता हुआ उस आदित्य तो में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है इस तरह से अन्य प्रतिष्ठा के नाते अत्यंत भेद हो गया है आपका उस ऋण के साथ इस सारे बात तो देखो मंत्र में तम आदित्य वह यह सत्य नामक हिरण्य है जिसकी आपने उपासना की ब्रह्म दृष्टिया वह हिरण्य गर्भ यह स आदित्य असौ वह जो दिखाई दे रहा है सौ प्रसिद्ध जो सूर्य है मंडल पुरुष हर अभी मंडल को नहीं लेना जो इस मंडल में विद्यमान पुरुष है और वही यश्चंद दक्षिण अक्षर पुरुष है जो इस दायने आठ में होता है आपके दृष्टित्व तो भाव है ना आंख में दृष्टित्व तो नहीं है आंख तो साधन है हाँ? देखने के लिए साधन दर्शन आय चक्षु श्रवण आय श्रोत्र गंधाए घम सारी इंद्रिया ऐसे है किसके लिए ये सारी चीजें आपके लिए है अब आप कौन है इन सब इंद्रियों के द्वारा इन सकल विषयों को प्रकाशन करने वाला साक्षी वह वा साक्षी को कहा जा रहा है यहां चाक्षुष पुरुष साक्षरूप आपका अपना स्वरूप जो आपका स्वरूप है वो लेना है चाक्षुष और वह साक्षी शुद्ध चैतन्य वही हिरणगर में भी साक्षी है वही आयतमंडल पुरुष में भी साक्षी है सकल उपाधियों में वही है वास्तव में अतः करने में कोई दिक्कत नहीं दक्षिण पुरुष ये तुभय सत्य दोनों के दोनों भी सत्य कौन दोनों आदित्य मंडल पुरुष भी सत्य है दक्षिण पुरुष भी सत्य है और वो हिण गर्वे वो भी सत्य था तीनों सत्य हो नहीं हो गए अभेद हो गया ए, ए, ते तो ब्रह्म सत्यम ब्रह्म उपासना ऐसे ब्रह्म हिरण्य बाक्य जो ब्रह्म है उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति यथोक्त कर्म कृत्य और ये कर्मगण निशे का स्मशान कर्म कुर यथोक्त सारे कर्मों को करता हुआ वर्णाश्रुसारे विध तो सकल कर्मों को करता हुआ जो रहने वाला व्यक्ति है वह यह स्वतंत्र प्राप्ते जो ऐसा व्यक्ति है वह व्यक्ति जब उसका अंत काल प्राप्त हो जावे तो सत्यात्मान आत्मन प्राप्ति द्वारं प्राप्ते प्राप्त सत्यात्मान प्राप्ति द्वारा सत्यात्मान की दो तरह से वाक्य की जाती है इस तीन शब्दों को कैसे ढंग से होता है देख लीजिए छह नंबर पर दोनों व्याख्या सुंदर ढंग से बता दिया है आत्मन स्वस्या आत्म स्वस्थ सत्यात्म प्राप्ति द्वार तद मार्गम सत्या कौन है हिरण सत्य रूपा आत्मा सत्य नामक जो आत्मा जो हिरण उसके प्राप्ति का द्वारम ऐसे पहले आत्मन को पहले ले लो आत्म सत्यात्मान प्राप्ति द्वारी तो इकट्ठा कर देंगे सत्यात्मान प्राप्ति सत्या प्राप्ति द्वारं एक साथ कर दी सिल यहां पर तदवाप मार्गम सत्यात्मान अथ दूसरा अर्थ क्या होगा सत्यात्मान मन स्व स्व उपास्यम आत्म प्राप्ति द्वारा जो कि स्वयं के फल प्राप्ति का द्वार को याचते ऐसा नहीं ऐसे कैसे करोगे द्विकर्म को जाएगा दो दो कर्म कैसे हो गया कत्य के अख सूत्र में याच धातु गिनाच पच दंडिया धातु धत्त सूत्र में गिना दिया है और उस धातु का जितनी गिना हुआ धातु है उन धातु में स्वभाव क्या होता है दो कर्म वाले हो जाते अकितंचे मैंने अविवक्षित होना चाहिए पंच में अब विवक्षा नहीं किया हो जाएगी जैसे गाम दोगी पय माधुष्ठान दिया था लगो में भी आया है गाम दोगी पय दोहन कर रहा है दोहन कर रहा है, है? दूध का दोहन कर रहा है तो दूधोगे कर्म पोगी तो ठीक है ठीक है पह दोगी लेकिन आपने देखा गाम गौ में कैसे कर्म हो गया अरे गौ से दुना गौ में पंचमाना पंच गौ दी होना चाहिए दोग दी कैसे प्रयोग गया ताकत है गौ में प्राप्त अपाधानत्व का अविवक्षा कर दिया अखथित करना चाहते हैं वक्ता की विवक्षा के अधीन होते हैं सब का रख भी लेकिन विध्य विधियों के आधार पर इनकी किसी भी धातु कैसे भी कर दो, दोनार इन धातु के विषय में तुम्हें छूट है आप अपादान के अभिव्यक्षा करके कर्म कर देना और कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति लेना हो गया वैसे यहां भी हो गया समझ लेना चित्र द्विया नियम धा कामकता के कारण व्यवस्था दी जा सकती है सत्यात्मानं प्राप्ति द्वारं दोन में कर्म हो गए ना इसलिए हुआ क्योंकि सत्यात्मानं तो ठीक है और प्राप्ति द्वारं में तो होना चाहिए तो करण तृतीय द्वार क्या होता है साधन है और सत्यात्मा तो हमारे प्राप्त लक्ष्य है वो मुख्य फल है हमारी गमन का मुख्य फल क्या है सत्यात् प्राप्ति इसलिए वो हो गया मुख्य कर्मत्व लेकिन जहां प्राप्त था कर्णत्व उसमें आपने अभिवक्षा करके कर दिया वहां कर्मत्व प्राप्ति द्वारं इसे दो कर्म हो गए हैं तभी ये पंक्ति घट पाएगी नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पंक्ति इसे सत्यात्म प्राप्तिद्वार कस्य आत्मनः याचते हिणमय पात्रेण अब मंत्रालू होता हिरण पात्रेण सत्य मुखम तत्म पूछन्न पावृण सत्य धर्म दृष्टे तत्व एक पद नहीं है दो अलग पद है तत्व उसको तुम ऐसा करना है वो जो ढका बंद द्वार उस द्वार को तत्व नहीं तद्वार अपार ऋणु तम प्रथमा के क्वचन है तत्व द्वितीया के क्वचन है तद्वार अपीत मुखम को तक से बोला जा रहा है हिरणमयन पात्रेण सत्य मुखम अपहित आदित्य मंड का द्वार स्वर्ण के समान चंकी वृष्टि समष्टि अहंकार रूपा ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है हिरणमय पात्र पात्र के द्वारा अपिहितम कि द्वार कस्य सत्यस्य। इसको हिरण्यमय ने क्यों कह दिया कहा क्योंकि समृष्टि अहंकार रूप है तो अहंकार आगे कहेंगे वृष्टि सृष्टि अहंकार रूपी हिरणमय पात्र के द्वारा वह सत्य रूपी ब्रह्म का मुखमनि द्वार को ढक दिया गया है जो तक उस द्वार को तम कौन हे पूर्ण आप क्या करें अपावृो हटाइए तो पूछेगा भगवान सूर्य भी मैं क्यों हटाऊ सत्य धर्म सत्यमेव धर्म यश सा तस्मय सत्य है धर्म जिसका अरे सत्य समस्त धर्मो सत्य धर्मो पालित ये न सत्यु धर्मों का ही पालन किया है जिसने ऐसे मुझ साधक के लिए उस हिरण के दर्शन पाना जो चाह रहा हूं ऐसे मुझ के लिए मुझ के लिए आप इसको अपावरणों हटाइए सत्य धर्माया इस शब्द का भी दो प्रकार से समास किया जाएगा भाष्य में आएगा दोनों ही समास इसलिए में ही देखते हैं रणमयम ईव हिरणमयम इसलिए कहा वास्तव में कोई सोने का बना हुआ दरवाजा नहीं लगा रखा है हिरणमय भाष्य ज्योतिर्मयम इत्यथा कहने का मतलब वह ज्योतिर्मय वो तो कैसा है वो ज्योतिर्मय वह अहंकारी और कुछ नहीं तो क्या है वो अहंकारी पात्रेण यादों न पात्रेण अभी भूतेन पात्रतुल्य तेजो मंडल भगवान सूर्य का जो मंडल है हैं? वो मंडल ही पात्र समान पात्र ढकने का साधन अपिधान भूतेन जो कि ढक्कन के समान है अपि ढक्कन को ढक्कन के समान द्वारा सत्य आदित्य आदित्यमण्डलस्थस्य किसका है सत्य आदित्य मंडलस्थस आदित्य मंडल आधित्यमंदल में विद्यमान विद्यम हिंडीगर पुरुष का ब्रह्म उस ब्रह्म का अपि आच्छादित उस ब्रह्म को आच्छादित कर दिया गया है ढक दिया गया है मुखम बने द्वार मुख तात्पर्य उसके चेहरा मात्र को ढक दिया ऐसा तो नहीं करने का है इसे कहते मुखम कर द्वारम। उनको मिलने से द्वार बने उनके वहां पर जो प्रवेश का संभावना है उसको रोक दिया जा रहा है ये इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि वहां कोई मकान बना है उसमें एक डोर लगा रखते हैं ऐसा कुछ नहीं दरवाज़ा लगा रखे क्योंकि परिच्छन वस्तु तो नहीं है ना वो तो समी है समि का बीमारी अहंकार को आप कह रहे हैं हिरण्य गर्भ करके और समि बीमारी जो अहंकार हिरण्य गर्भ है तो कोई वो थोड़ी परिचन्न होगा कहीं सामर्थ्य तो है जब चाहे संकल्प से जैसा चाहे शरीर बना सकते हैं परिचन्नता रूप में भी आपको दर्शन दे सकते हैं तो एक अलग चीज उनका ऐश्वर्य है वाणी माता ईश्वरीय सम्पन्न है ना वो और यहाँ देखते जो पहले उपासना करने वाले को वो ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है आप भी बना हो चार शरीर वगैरह वगैरह वो जैसे बना लेते हैं अब वो और आपके रावण जैसे लोग बना लेते हैं तो फिर दूसरों को क्या कहना निर्भर है कि आप वो सिद्धियाँ चाहते हैं कि नहीं चाहते एक प्रश्न उठता आज कोई आए थे पूछ रहे थे क्या ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ज्ञानी लोग हैं इनको अभी रिद्धि सिद्धियाँ होते कि नहीं होते इनकी भी कुंडली जागरण होता है कि नहीं होता है? नहीं? क्या जवाब देंगे ब्रह्म ज्ञानियों को पास सिद्ध होते हैं है? हो, है इसे क्या प्रमाणित है नहीं इसे दिखता नहीं ना कुछ भी वार्त में नहीं आ रहा नहीं है नहीं असल में जवाब नहीं है असली जवाब यह है ब्रह्मज्ञानी जब संसारी मिथ्या हो गया रिधिस्थिति भी मिथ्या हो गई ना कुंडल भी मिथ्या उसका जागरण भी मिथ्या हो गया तो होने ना होने फर्क क्या पड़ना है उसमें यदि कोई कहें यह जो रज्जु में मुझे सर्प दिखा ये सर्प का कुंडली जागरण हुआ कि नहीं हुआ अरे यार सर्प ही मिथ्या तो कुंड क्या हुआ शरीर ही मिथ्या शरीर में जो कुंडली बैठी हुई वो उससे जान हो या ना वर्क क्या पड़ने वाला ब्रह्म ज्ञानी है जब शरीर इसकी कुंडली वी सारी चीजें मिथ्या है भी इसलिए ये सब चीजें जो होती है ना विचार विचारधारा वाले पूछते हैं अच्छा आते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी को तो रुद्धि सिद्धि करे जैसे विदेशी आ गए दो समाधि लग जाए ऐसे अपेक्षा करने वाले मूर्खित तो है ये अगर वो तो प्रार्भ करने शरीर उसका चल रहा है जो शरीर आप ब्रह्मज्ञानी जिसे कह रहे हो वो कर्म से चल रहा है अब कर्म है तो होगा जिस देंगे? नहीं है तो नहीं दिखाई देगा नहीं, नहीं, नहीं है तो नहीं होगा। होना ही चाहिए जरूरी नहीं है बिल्कुल नहीं होगा यह भी नहीं है तब तक शरीरोपाय क्रम के अधीन सगल व्यवहार होने के नाते कार्यक्रम है तो होगा नहीं है तो नहीं क्योंकि होने ना होने से उसकी मुक्ति में कोई सहयोग या बाधा है क्या हो जाएगा तो सहयोग है नहीं होगा तो बाधक है क्या तो फिर क्या हो जाएगा हो जाए तो ठीक ना हो जाए तो ठीक ये जवाब देना है तो यहां भी यही बात आ रही ना कि वो जो व्यक्ति जा रहा है मुखम द्वार जो सूर्य है वो उसको क्यों तेजोम दूसरों को दिखाई दे रहा है जैसे उसको तेजो तो मंडल दिखाई नहीं देगा क्योंकि उपासना का बल उपासना का बल है उसके पास जो उपासना का बल की वजह से वह तेजोमय वस्तु, वस्तु भी अतजोमय हो जाता है फलों में यह सामर्थ्य आपको निश्चित दिखाई देगा संसार गति के फल जितने भी हैं यह तो निश्चित दिखाई देगा वो नहीं कह सकता मेरे पास है और दिखाऊंगा जबरस्ती वो झूठ बोल रहा है नहीं उसके साथ पास हाँ जब ब्रह्मी है तो उसको से नहीं नहीं। दिखाओ बोलेगा नहीं ना चाहो तो दिख सी हो सकता है। आप कृपाचार्य पर कृपा नहीं होगी जो जिसको नहीं चाह रहा उसको हो जा सकता है कार्यक्रमा है ना सारा खेल इसीलिए उसमें है ना कहानी समझाने के लिए कि एक बार एक बात ऐसे होती कोई ब्रह्मज्ञानी के पास 10-12 साल 20 साल रहेगा तो भी ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हैं क्यों रहेगा ना सेवा करेगा अंतगढ़ शुद्धि होगी सत्संग सुनते रहेगा साथ साथ घूम रहा है फिर रहा है जान रहा है सब व्यवहारों को सीख रहा है देख रहा है तन्मय क्यों नहीं होगा रिंगी कीटनिया तनमय हो जाना चाहिए तब कहते कोई जरूरी नहीं हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं नहीं भी हो सकता है उसके तो लिए उन्हें गो न्याय बोलते हैं, गो न्याय दिया बताया ना पहले भी गो गर्धव